आशर्त हे सूर्य देव हम सदैव प्रीति युक्त शुद्ध मन संपन्न उत्तम दर्शन वाले सुसंतानो से युक्त निरोग तथा निरपराध हे मित्रों से पूज्य प्रतिदिन उदित होते हुए तेरा निरंतर हम जीवित रहते हुए दर्शन करें भाशार्थ हे सर्वदर्शक सूर्य अत्यंत महान तेज धारण करने वाले दीप्तिमान सबकी आंखों को सुखकर महान बलशाली समुद्र के जल के ऊपर चढ़े हुए तेरा हम सभी प्रतिदिन दर्शन करें भाशार्थ हे हरित पिङ्गल वर्ण केश वाले सूर्य जिस तेरे ज्ञान प्रकाश से संपूर्ण जगत जागृत होकर चलन करता है तथा प्रति रात विश्राम लेता है अच्छी प्रकार सोता है वह तू हमें पाप आदि से रहित करके अत्यंत श्रेयस्कर आहवा आहवा वसुमत होकर प्रतिदिन पुदित होता रहा भाषार्थ हे सूर्य तू तेज से हमें सुखकर हो तू दिन से हमें शांतिदायक हो तू किरणों से शीतलता से तथा उष्णता से हमें सुखदायक हो जिससे तू हमें जीवन मार्ग में एवं घर में शांतिप्रद हो हमें वह श्रेष्ठतम धन दो भाषार्थ हे देवों तुम हमारे द्विपाद मानवों तथा चतुष्पाद जानवरों दोनों को जन्म वालों को सुख प्रदान करो वैसे ही आया पिया हुआ पदार्थ जल दायक हो यह हित्कारी हो हमें निस्पाप रोगनाशक वस्त प्रदान करो भाशार्थ जन्म वालों को हे धनसंपन्न देवो तुम्हारे प्रति हम जो वाणी द्वारा मन के प्रयोग से अपराध करते हैं महान देवों के क्रोधजनक कार्य करते हैं जो दुष्ट शत्रु हम पर सभी प्रकार से कष्ट देना चाहता है उसके कारण उस पर वह पाप नष्ट करो अष्टा त्रिशम सुक्तम भाषार्थ हे इंद्र तू कीर्तिमान तथा प्रहार पर प्रहार चलने वाले इस संग्राम में उद्घोष करता है ततू धनाद के लिए हमारी रक्षा करता है वैसे ही जिस शत्रुओं से जीती हुई गायों को सुरक्षित करने के हेतु वीर पुरुषों के विजयी संग्राम में परस्पर खा जाने वाले योद्धाओं में आघातक होकर तू आयुधों से सब तरफ से प्रहार करता है भाषार्थ हे इंद्र सर्वविख्यात तू हमारे घर में अन्न युक्त और वचन उपदेश से युक्त जल की भांति श्रवणीय धन दे हे सबको बसाने वाले इंद्र शत्रु पर विजय करने वाले तेरे हम वनशाली योद्धा हूं जिसकी हम कामना करें तू वह कर भासार्थ हे अनेकों द्वारा स्तुत इंद्र जो दास आर्य वा देवों के अतिरिक्त असुर हमारे साथ युद्ध करने की कामना करता है वे सब हमारे शत्रु तेरी कृपा प्रसाद से हमसे पराभूत हों हम तेरी मदद से उन्हें युद्ध में नष्ट करें भासार्थ वीरों से विजय योग्य भयंकर तथा विभिन्न प्रकार के मानवों का वध करने वाले युद्ध में जो श्रेष्ठ धन प्राप्त करने वाला है जो अल्प और बहुत मानवों से स्तुत्य एवं हवि के योग्य है उस शुद्ध निष्प्रात तथा विख्यात नेता इंद्र को आज हमारी रक्षा के लिए पास हम बुलाते हैं भाषार्थ है। हे इच्छित फलों को देने वाले इंद्र स्वयं ही सब बंधनों को छेदने में समर्थ अनपेक्षित बल प्रदान करने वाला तथा यश का दाता तुझे मैं सुनता हूं इसलिए अपने को या दूसरों को जल्द मुक्त कर सब तरफ से परिवृत्त हुआ तू कुछ से मुक्त होकर इस यज्ञ में आ तेरे जैसा व्यक्ति अंधकोषों में बाधा रह सकता है क्या एकोन चत्वारिणशम सुक्तम भाषार्थ हे अश्वद्वय तुम्हारा सब जगह विहार करने वाला उत्तम सुख पूर्वक चलने वाला जो रथ है उसे अहोरात्र यजमान भक्त आदर से बुलाते हैं उस सुंदर रथ में तुम बैठे हुए होते ही चिरंतन हम पिता के नाम की भांति आनंद से तुम्हें बुलाते हैं भाषार्थ हे अश्वद्वय तुम हमें उत्तम मृदु वचन बोलने में प्रवृत्त करो हमारे श्रेष्ठ कार्य संपन्न करो विविधमति बुद्धियों का उदय करो हम यही इच्छा करते हैं वैसे ही यशस्वी तथा उपभोग्य धन प्रदान करो जैसे पेयों में सोम कल्याण कारक होता है वैसे ही हमें धनवानों में प्रमुख करो भाषार्थ हे सत्य स्वरूप अश्वदेवों पितृ गृह में जरा अवस्था को प्राप्त दुर्देवी घोषा के सौभाग्य प्राप्त के सहायक तुम हुए अंशन करने वाले भोजन आदि से रहित लोगों के भी तुम रक्षक हो जाति अथवा गुणों में निकृष्टों के भी तुम रक्षक हो अन्य तथा दुर्बलों के भी तुम ही रक्षक हो इतना ही नहीं तुम ही रोग पीड़ित के रोग को दूर करने वाले चिकित्सक वैद्य कहे जाते हो भाषार्थ हे अश्वदेवों तुमने जरा जीर्ण चवन ऋषि को जैसे पुराने रथ को नए रूप से बनाकर पुनः चलने के लिए ठीक करते हैं वैसे ही फिर युवा बनाकर चलने फिरने में समर्थ बना दिया फिर तुग्रपुत्र भृगु को तुमने जल के ऊपर वहन करके बाहर निकाला था तुम दोनों के वे सभी कार्य यज्ञ आदि में वर्णन करने योग्य हैं भाषार्थ हे hey, अश्वदेवों तुम्हारे प्राचीन काल के वीरतापूर्ण किए पराक्रम के कार्यों का मैं लोगों में वर्णन करता हूं हे hey, सत्य स्वरूप तथा तुम दोनों सुखदायक वैद्य चिकित्सक हो तुम दोनों की हमारी रक्षा के लिए ही ये स्तुति करते हैं जिस प्रकार यह यजमान श्रद्धा युक्त हो ऐसा करो भाषार्थ हे hey, अश्वद्वय तुम दोनों की यह घोषणा आवाहन करती है मेरी स्तुति श्रवण करो तथा मुझे जैसे पुत्र को माता-पिता की भांति शिक्षा दो मैं बंधु रहित अज्ञानी कुटुंबहीन तथा अशब्दमति वाली हूँ तुम उस दुर्गत आने के पूर्व ही मेरा उद्धार करो भाषार्थ हे अश्वद्वय तुमने पूर्व मित्र राजा की सुधुव नामक कन्या को रथ पर चढ़ा ले जाकर उसके पति विमद को समर्पित की थी और तुम दोनों वध्रमति के संग्राम में प्रार्थना युक्त बुलाने पर आए थे तथा उसे सोने का हार दिया था उसी प्रकार तुमने उसकी प्रसव पीड़ा को दूर करके श्रेष्ठ ऐश्वर्य दिया था भाषार्थ हे अश्वदेव तुम दोनों ने कल नामक ऋषि को जो अत्यंत बूढ़ा हुआ था उसके जीवन को फिर यौवन युक्त समृद्ध किया था तथा तुमने पत्नी विरह वेदना से पीड़ित वंदन नामक ऋषि को कुएं में से निकाला था उसी प्रकार तुमने लंगड़ी विशपला को लोहे की जंगा देकर उसे तत्काल ही चलने वाली बना दिया था भाषार्थ हे इच्छित फलों की वृष्टि करने वाले अश्वदवै तुमने जिस समय गुहा के बीच असुर शत्रुओं ने अमृत प्राय रेव नामक ऋषि को रख दिया था उस समय उसे संकट से बचाया था तथा तुमने ही सप्त बंधनों में बांधे हुए अत्र ऋषि जब जलते अग्निकुंड में फेंके गए थे तब तुम ही ने ही उस अग्निकुंड को बुझाया था भाषार्थ हे अश्वद्वय तुम दोनों ने वेद नामक राजा को एक सफेद रंग का घोड़ा तथा 99 घोड़े दिए थे यह सब संग्राम में शत्रुओं को जीतने के लिए ही किया था वह शत्रु सेनाओं को भगाने वाला बुलाने पर सत्वर आने वाला इस तुत्य सुखदायक अश्व जो मानवों के लिए बहुमूल्य धन था प्रदान किया था भाषार्थ हे ईश्वर स्वरूप तेजस्वी शुभ नाम वाले स्तुत्य मार्गों से चलने वाले हे अश्वद्वय तुम जिसको अपने रथ के अग्रभाग में पत्नी सह आश्रय देते हो उन्हें कोई भी पाप व्याप्त नहीं करता उसी प्रकार दुर्गति तथा संसार का भय नहीं प्राप्त होता भाषार्थ हे अष्टभय तुम्हारे लिए जो रथ रिभुओं ने किया था उसके उगने पर तेजस्वी आकाश की कन्या उषा प्रकट हुई तथा सूर्य से अत्यंत सुंदर दिन एवं रात्रि जन्म लेती है उसी मन से भी अधिक वेगवान रथ से तुम आओ भाषार्थ हे अश्वदय तुम दोनों उस जयशील रथ से पहाड़ की ओर जाने वाले श्रेष्ठ मार्ग का गमन करो शत्रु की बूढ़ी की फिर दूध वाली बना दो तुमने भेदिये के मुंह में गिरी वर्तिका चटका को उसके मुंह से निकालकर उसको छुड़ाया था भासार्थ हे अश्वदय तुम्हारे लिए हमने यह स्तोत्र किया है जैसे भृगु पुत्र रथ बनाते हैं वैसे ही हमने यह रथ स्तोत्र गुण वर्णन पर योग्य रीति से किया है जैसे युवा पुरुष को प्रेम पूर्ण कन्या को अलंकृत कर देते हैं वैसे ही हम यह स्तुति अत्यंत निष्ठा पूर्वक समर्पित करते हैं हमारे पुत्र पौत्र सदैव प्रतिष्ठित रहें चत्वारिंशम सुक्तम भासार्थ हे कार्यों के दृष्टा अश्व तुम्हारा तेजस्वी यज्ञ में प्रातः जाने वाला बहुत बड़ा दिन प्रतिदिन सब मानवों के लिए सुख भोगदायक धन वहन करके ले जाता है वहन करके जाने वाले उस तेजस्वी रथ के समय अपने यज्ञ की सफलता के लिए कौन यजमान स्तोत्र से उसे भूषित करता है तुम्हारा वह रथ कहां है जिससे उसको आने में देरी हो रही है भाष्यार्थ हे अश्वद्वय तुम दोनों रात्रि में कहाँ तथा दिन के समय कहाँ जाते हो कहाँ समय व्यतीत करते हो कहाँ वास करते हो जैसे विधवा स्त्री शयन स्थान में द्वितीय वर को देवर को बुलाती है तथा कामिनी अपने पति का समादर करती है वैसे ही यज्ञ में सादर तुम्हें कौन बुलाता है भाषार्थ हे नेता अश्व प्रातः काल में चारण मृदु वचनों से ऐश्वर्य संपन्न राजा की स्तुति करता है उसी प्रकार सुबह तुम दोनों के लिए स्तोता लोक स्तोत्र पाठ करते हैं प्रतिदिन यज्ञाह तुम यजमान के घर को जाते हो तुम यजमान के किस-किस दोष के नाशक होते हो तथा किस यजमान के यज्ञ में राजपुत्र की भात तुम दोनों जाते हो